विधि राम शोललाई एधि राम शो सलई ये विधि राम सुवलाई चरण पाप निरती करी चरण पाप निरति करी जीव्या बिना गुण गाई चरण पाय निरति करी जीव्या बिना गुण गाय विध राम सुनबलाई जहाँ स्वाती बुद्ध नसीप सायर जहाँ स्वाती बुद्ध नसीब शायर सहजी मोती होई, उन मोतियन में नीर पोथ उन मोतियान में नीर पोथ पवन एम्बर धोई उन मोतियन में उन ऊनमोतियान में नीर पोथो पवन धोई जहां धरनी बरसे से गगन बीचे आ गल बा जहाँ धरनी बरसे गगन भीजे जय चंद सुरुज मेल जहाँ धरनी बरसे गगन भीजे जे चंद सूरज मिल दोई मिली तहाँ जुड़न लागे दोई मिली तहाँ जुड़न लागे करतह एक बीरस भीतर नदी चाली एक बीरस भीतर नदी चाली कनक कलस समाई पंच सुबटा आई बैठे पंच सुबटा आई बैठे उदय भई बनराई जहाँ बिछट तहाँ लागो जहाँ से बिछड़ो तहाँ ला गो गगन बैठी जाई गगन बैठी जाई जन कबीर जिन जिनमार गली ओचाई जन कबीर बटाउआ रगली योचाई नि विधि राम सुल साहब कहते हैं कबीर जी कि इस विधि से साहब से प्रेम करो उस राम से प्रेम करो उस सदगुरु से प्रेम करो उस रमता है सो राम से प्रेम करो जो सब जगह है उस राम से प्रेम इस प्रकार करो चरण पापें निरति कर उनके चरण को पाकर इस राग से निरति करो जो संसार से प्रेम हो गया है जो राग हो गया है जो स्वार्थ परक लगाव हो गया है इसे इस निरति करो जिभ्या बिना गुण गाई और जीव के बिना ही गुणगान करो मन वही ऐसा चाहिए मुख से कुछ बोल बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल जीव से कुछ न बोलो हम्म वो कहा ना न कभी साहब ने ही कहा माला तो कर्मी फिरे जीव फिरे मुख माही अब मनवा तो चौहिस फिर ही तो सुमिरन नहीं जीव में राम राम राम राम कर रहे हैं गुरु गुरु गुरु कर रहे है हाथ में माला भी फिर रहा है लेकर के कई कर ली है ना तो माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकुमाही मनवा तो चौदी से फिरे ये तो सुमिर नहीं आ मनवा बाजार में सब्जी खरीद रहा है जूता खरीद रहा है साड़ी खरीद रहा है पायल खरीद रहा है पैंट खरीद रहा है शर्ट खरीद रहा है फट गल जूता ध्यान हो गए जूता पर जूतवा कर टूट गए और पूजा में जूता का ध्यान आ रहा है जूता टूट गया अब बताओ वो तो जूता खरीद रहे हो कि भजन कर रहे हो यह बताओ यानी कोई भी संसारिक वृत्ति साधना में आ जाती है तो ध्यान तो वहाँ चला गया उसको ध्यान थोड़ा ही कर वो तो सौदाबाजी ध्यान करें तो इसलिए कहते हैं चरण पाएँ निरति करें निरति करो लो लागत लागत लागी भव भागत भागत भागी सूरति निरति जो जो निर सुरति बढ़ती जाएगी निरति अपने आप होती जाएगी अर्थात हमारा लगाव सदगुरु की तरफ जितना अधिक जुड़ता जाएगा हमारा जो राग संसार से उतना ही कम होता जाएगा कम होता जाएगा एक दिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा उधर प्लस हो जाएगा इधर से जीरो उधर प्लस अपनी सागर में मिल गई काम पूरा हो गया जहाँ स्वाति बुद्ध ने शिप साए सहज मोती हुई कह रहे कि जहाँ वो स्वाति बुध भी नहीं है और वो सीप भी नहीं है वो सीप जो होता है जो बंद होता है ना, वो सीप भी नहीं है स्वाति का बूद भी नहीं है लेकिन मोती है मोती चारों ओर ही चमक रहा है यदि वो दिव्य नूर तो चारों ओर नूर ही है वही तो मोती है श्वेत वही मोती हो जाता है ये सब सीप भी नहीं है स्वाति काबूत भी नहीं है लेकिन मोती है इस मोती के लिए जो समुद्र में है या तालाबों में भी रहता है लेकिन विशेषकर समुद्र में ही मोती मिलता है तो शिव जो है मुँह खोले पैरा करती है ऊपर सरफेस पर लेकिन जब कुर में स्वाति नक्षत्र आता है तो स्वाति नक्षत्र करीब हर नक्षत्र सत्ताईस नक्षत्र है जिसमें कोई 15 कोई 20 कोई इस तरह से अपना अवधि होता है हिसाब से तो स्वाती में जो पानी पड़ता है तो सीप में जो ही पानी पड़ता है तो बंद हो जाता है उसका और बंद होने के बाद वो तो तलहटी में चला जाता है और फिर मोती बनाना शुरू करता है उसमें जो बालू वगैरह के कण रेत पड़ जाते हैं और जो स्वाति का पानी होता है बंद होते ही अब रेत उस पानी के चलते घर्षण करना शुरू करता है उसके तो पेटी में जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है वो जो है उस पर जमना शुरू कर देता है और जमते जमते मिल जाता है ये स्थिति होती है फिर उसको ज्वार भाटी के द्वारा बाहर आ जाए तो भी निकाल लेते हैं या फिर गोता डूब कर निकाल हैं इस प्रकार मोती मिल जाए लेकिन वहाँ तो बिना सीप का ही मोती है तमाम मोती वहाँ हंसजन वो चमकते रहते हैं सूर्यों का प्रकाश लिए बीस सूर्य का प्रकाश लेकर घूम रहे नाचना ऐसा है चंद्रमाओं का प्रकाश जैसा है तो मोती है बिना सीप का उन मोतियन मैं नीर पोथा पवन अंबर धोई उन उस मोती का वो जो उस पर थोड़ा कुछ है नीर पोयों पैं क्या लिखे हैं पोथों पवन अंबर धोई तो उन मोतियन में नीर पोयों पवन अंबर धोई अर्थात वहाँ मोती पर जाने के बाद उसे जो नींद मिलता है उसको हम पीते हैं अर्थात वो जो मोती का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर आता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो वही पीना हो गया और पवन अंबर धोई और पवन अंबर धोई और तथा तो मैंने ये समस्त पवन और अंबर आकाश उसी से भरा हुआ है वो से जुड़ रहा है वो सब उसी में व्याप दिव्य प्रकाश व नूर हर तरफ है जहाँ धरण वरस गगन बीजे चंद सूरज सूरुजमे और यही स्थिति में जाने के बाद अभी तो आप इस संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अंबर बरसता है और धरती भंगती है वर्षा ऋतु आ रही है तो आकाश से पानी मेघ छाते हैं पानी गिरता है नीचे लेकिन अध्यात्म उल्टे ही होता है धरती बरसती है अंबर भेजता है आकाश भेजता है अर्थात जब कोई साधक शिष्य जिज्ञासु मोक्षत मूक्षु साधना करते करते और अपने को उस निजेश में ले जाता है अर्थात निस्वरूप का बोध कर लेता है तो वह शरीर रहते शरीर नहीं होता एक आत्मा बन जाता है अर्थात एक उसके अंदर जो आत्मज्योति जागृत हो जाती है तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और पूरा आकाश उसी प्रकाश से ही प्रकाश दृष्टिगोचर होता है और चारों तरफ आकाश में वो अनूर व्याप्त हो जाता है और इतनी ही नहीं वो देवता गण लक्ष्य किन्गंधर्म ये सब भी खुशियाँ मनाते हैं है ना और पुष्प वर्षा करते हैं हालांकि वो पुष्प यहाँ दिखाई नहीं देगा लेकिन होता है खुशियाँ मनाते हैं इसलिए कि कोई एक उस सदगुरु का प्यारा अब जाएगा वहाँ है ना विदेश में आ गया था अब घर जा रहा है ये खुशियाँ मनाते हैं अर्थात उसके नूर से ये पूरा ब्रह्मांड ही प्रकाशित होता है ऐसा कुछ इसलिए इन्होंने कहा इसलिए गौतम बुद्ध ने इसको यूं कहा कि मेरा परमात्मा अवतरित नहीं होता है ऊर्जगमित होता है मेरा परमात्मा अवतार लेके नहीं आता है मेरा परमात्मा तो नीचे से ऊपर जाता है ऊर्जगमित होता है अर्थात जब हम शरीर और मन नहीं होंगे तो एक दिप आत्मा हो जाएंगे तो फिर आत्मा से निकलने वाला दीप प्रकाश तो अब ऊपर ही जाएगा ना पूरा आकाश भिंग रहा है ऐसा हो जाता तो चांद सूरज मेल अभी चंद और सूरज का मेल हो जाता है दो ही मिलता झूल लागे करत हंसा के और यहाँ भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं है न वह सूरज ये चंदा वो दिव्य वह नाम सूरज और इधर से जाने वाला चंदा होता है क्योंकि वो हाई पावर है ना? है ना रू रुकूट ईश्वरी संपर्भ लेकिन ये चांद रूप है क्योंकि उसको उस हाई पावर को अपने में आत्मसात करके दूसरों को देता है तो वो ठंडा हो जाता है शीतल हो जाता है जिस प्रकार सूर्य की उष्मा को चांद ग्रहण करके और जब रात्रि में भेजता है तो कितना अच्छा लगता है और शीतल भी होता है उसी प्रकार उस ग्यारह हज़ार बोल्ट को ट्रांसफार्मर रूपी सदगुरु अपने में आब्जर्व करके 240-220 जो है प्रवाहित करता है तो आराम से हर यंत्र चलते रहते हैं सब काम ठीक होता है अब वह ग्यारह कुल तो जल के बस जो कभी कभी हाईलाइट आ जाती है तो जल जाता है कि नहीं साफ तार फ्यू ऐसा ही तो हो जाता है इसीलिए इस संसार में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है डायरेक्ट कोई हाई पावर नहीं ले सकता है ठीक तो जंद सूरज का मेल हो गया दो ही मिल तहाँ जुड़ने लगे अब दोनों मिल जुड़ जाते हैं करत हंसा और वहाँ जहाँ हंसजन वो किलकारी करते हैं खुशियाँ मनाते हैं वो अमृत रस का पान करते हैं वहाँ पहुंच जाता है वो भी हंस बन जाता है वो भी उस केली में आनंद में लीन हो जाता है एक बिरस भीतर नदी चली और कनक कलश सम पंच सुबटा आई बैठे उदय भई है एक विरख भीतर नदी चली अब इस विरख अर्थात वृक्ष के अंदर एक नदी बहती है चलती है विरख मतलब वृक्ष अर्थात क्या है मनुष्य शरीर एक बीच है इसमें से नदी प्रवाहित हो रही है कुछ सतनाम उस सूरत रूपी नदी प्रवाहित हो रही चल रही कनक कलश समाई इस कनक इस सोने रूपी कलश में समाकर इस मनुष्य शरीर रूपी सोने की कलश है और इसमें समा करके और वह नदी ऊपर की तरफ चलती है इसलिए कबीर साहब ने जो कहा है कि नदियाँ उमड़ सिंधु को सौंपे निकुजात जात ने नहीं ठीक <laughs> नदिया उमड़ सिंधु को सौंप लेती यह जीवरूपी नदी अब साधना सत्संग के माध्यम से आगे बढ़ते हुए और इस विराट महासागर को अपने में सोख लेती है यूं कहे कि विराट महासागर कृपा करके इस नदी को अपने में ही मिला लेता बस ये चीज़ हो जाती है है ना कर्ण समय पंच सुबटा आई बैठे उदय भई बन रहा है और इतनी ये पांच सुबट अर्थात जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये साथी बन जाती हैं है ना उस समय ये पांचों सुबट जो सुंदर चीजें है ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो अब साथी बन जाती है अभी तक जो दूसरे की तरफ भटका रही थी मन की बसी होकर तो इसी स्थिति में अब वही सब साथी हो जाती हैं आपकी है ना उदय भय बननाए और तब बननाए अर्थात चारों तरफ आनंद ही आनंद पैदा जहाँ बिस्टो वहाँ लागो गगन बैठते हैं अंत में बाप साहब जी कहते हैं कि जहाँ से बिछुड़ा था अब वहीं जाके लड़ यानी यह जीव उस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है इसीलिए जीव बनाया है इसीलिए विदेश में रह रहा है इसीलिए चौरासी भोग रहा है बिछुड़ने के कारण लेकिन मिलने का समय यह मनुष्य शरीर है इसमें आकर सदगुरु की कृपा प्राप्त कर अब यह उस अपने मूल भंडार में जाके मिल गया बस यही क्रिया होती है जहाँ बिछड़ा तहाँ लगो गगन बैठी जाए अब यहाँ से जब लग जाएगा तो गगन में जाकर निवास करता है कुछ शून्य में जाकर निवास करता है शून्य में जाकर निवास करता है संसार में होते हुए संसार में नहीं रहता है हालांकि कुछ कर्तव्य कर्मों के लिए वो आता भी है जाता भी है वहाँ भी रहता है यहाँ भी रहता है ऐसी स्थिति होती है तो गगन बैठ ही जाए जिन कबीर बटा हुआ जिन मार्ग लियो चाहे तब ये कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो जो एक बटाऊ था एक राहगीर था एक राही था अब इस मार्ग से चलकर हम अपने मंदिर को पहुँच गया है ना? ये शरीर, एक राही है ये जीवात्मा अनंत यात्री है इसके माध्यम से यात्रा करता है लेकिन ये कैसे भी यह साधन है बनशरीर जिसमें से होकर वह इस अनंत यात्रा से छुटकारा पाकर वो तो शाश्वत भंडार में जा कर